महा निर्विचारे वास्तवपराम दुसरा हेतु कहने के लिए श्लोक है संसार से अनादेन्दव चयच्य अनंतमो मोक्ष से भविष्य अनंतता चादीम मोक्ष से न भविष्य अनादेन्द्र चारे अनता मोक्ष से न भविष्य संसार से अनादेर शिक्षति अनादे संसार अंतत्व निकल सिद्ध नहीं होगा अनादि यदि संसार है तो उसके अंत नहीं होगा अनादि भाव तो होता निर्देश अंतत्व उसका अंत सिद्ध नहीं होगा संसारिक की निवृत्ति नहीं होगी मोक्ष नहीं होगा अनंत आदिमत मोक्ष से आदिमत मोक्ष से अनतता चाष्य मोक्ष यदि सादि मानेगे आदि वाले मोक्ष का मोक्ष में अनंत तो नहीं आएगा क्योंकि सादी भाव है तो अनित्य है नष्ट हो जाएगा अनंत नहीं होगा तो मोक्ष अनित्य हो जाएगा यापति है इससे सिद्ध होता है अनादि संसार है ही नहीं संसार अनादि हो तो नाश नहीं होगा और मोक्ष साधि नहीं है नित्य मुक्त है आपना केवल तो अज्ञानवीति करना है संसार अज्ञान से दिखता है वास्तव ही, अजन्मा आत्मा ही है। ठीक है नहीं अजन्मात्मा ही तत्ती कही टीकाने विमतो संसारो अनादि नाव आत्मवतर्थ अनुमान अनादि भाव तभाव ये आत्मा अंतवान नहीं संसार जैसे अनादि भाव है तो अंतवाला नहीं होगा किंच मुख्यो अनंत न मुख्यो अनंत न मुख्य पक्ष अनंतत्व भाव साध्य है भावत्य सत्य आदिमत्वाद भावत्य सत्य आदिमत्वाद जो साधि है और भाव है वो अनंत नहीं सता है साधि है भाव है साधि है तो उसका नाच होगा भाव नहीं कहेंगे केवल साधि कहेंगे शादी है ध्वंस किन्दु उसका नाच नहीं होता है अंत नहीं होता है इसलिए भावत्व से आदिमतवाद है ध्वंस भाव नहीं भाव हो और सादि हो भावत्व सति साधि मत है तो अनंत नहीं होगा अनष्ट हो जाएगा जैसे घटा, घटा भाव है और आदि वाला है नाश हो जाता है मोक्ष भी इस प्रकार यदि सादि हो भाव पदार्थ हो तो अनंत नहीं होगा अनित हो जाएगा श्लोक से तात्पर्य आह भगवान भाष्य कार्यक्रते श्लोकों का तात्पर्य अयच अपर आत्मन संसारुख्योसदीना चेत्म संसार मुख्योसभाना आत्मे नहीं कैसे है परमार्थ सद् वास्तव संसार है वास्तव परमार्थ परमार्थ सद्भाव जो कहते सद्भाव परमासद्भावती ये परमार्थ सद्भाव पर आत्मा में संसार मुख्य पार सके पारि एक बालिखा दोष कहते तक पूर्वाधम व्याकृति कहा गया अभी व्याख्या करते पूर्वाधेर हमत संसार से न्याय में अनादे अनादिथक अतीतकोटिहित आदि अविद्यम आदि आदि अतीतकोटिहित अर्थ रहित अतीतकोटिहित संसार से अंतत्व का सामने न सिद्ध नहीं होगा युक्ति सिद्धि न उपयास्यती युक्ति से, से सिद्धि को प्राप्त नहीं करता यदि अनादि है। अनादि है तो आदि आरंभ आरंभ का हुआ नहीं संसार आदि वाला नहीं तो नाश नहीं होगा जीता अतीतकोटिहित से कहा अतीतकोटिरत का पूर्व पूर्वम आसीत इति अवच्छेद वर्जित पूर्व न आसी पहले नहीं था ऐसे अवच्छेद पूर्व कालवृत्ति अत्यंता वर्जितस्य से कम का पूर्व कालवृत्ति अत्यंत था पहले संसार नहीं था तो पूर्व कालवृत्ति संसार का अत्यंता ऐसे अत्यंतभावर्जित पूर्व नासी अवच्छेद वर्जित ऐसे अत्यंत भाव रहित है अत्यंत भाव रहित मतलब अनादिकाल से है उसकी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसा यो अनादिभाव सो अंत वाह न एक व्याप्ति का है क्या जो अनादि भाव पदार्थ है वो अंत वाला नहीं होता है जैसे आत्मा है ये व्याप्ति स्पष्ट है इसलिए संसार को जो, जो अनादि कहीं मानेंगे भाव पदार्थों से उसका अंत नहीं होगा नहीं सं अंतवान नी अनाधीसन्तवा पदार्थुष्टोलोक कोई तो ये पदार्थलोक में दिखा नहीं गया जो अनाधी हो करके अंतवान अना बीजाकुरेतुफल भाव संबंध विच्छेदस्य तस् नैरत सैंती विच्छेदनेकते व्याप्ति के पिचारशंका है पूर्वपक्ष अनादि भाव होने पर भी अंत हो जाता है जो अनादिभाव अंतवान न ऐसे व्यक्ति कहते कि अनादि भाव होते हुए अंतवान है ऐसे हो, तो हो जाएगा तो वे विचार हो जाएगा बीजाकुर आयोर बीज और अंकुर हेतु फल भाव कार्य भाव है बीज से अंकुर बी अंकुर से बीज अंकुर का हेतु बीज का हेतु अंकुर एक हेतु एक फल कार्य है कारण इसी कार्यकारण भाव से संबंध है दोनों का बीज है तसे नैरंतर्य संतान उसका संतान प्रभाव क्या है निरंतर से भाव नैरंतरियम व्यवधान रहित ऐसे चलता है बीज शंकुर अंकुरंकुर ऐसे प्रभाव चलता है ऐसे जो संतान है वो काल से चल रहा है तसे अनादिभाव तो भी हो संतान भाव है अनादि है किंतु उसका विच्छेद हो जाएगा तस्विछेद से अंत से दिखा गया बीज अंकरों का भक्ष्य नाश हो गया तो नष्ट हो गया अनादिन्ह पर्व अनेका व्यभिचार श्या करता है पूरे पशी बीजाकुरबंध निरंतर विच्छेदों दुष्ट चेत बीजाकुर का जो संबंध है कार्य का रूप संबंध उसका जो निरंतर है संता उसका विच्छेद तो दिखता है अनादिभाव पर व्याप्ति का व्यविचार है ठीक है भगविशेष्यांश चे तनाचारशंका दुषय हेतु रहे साध्य नहीं रहे तो व्य विचार होगा हो। साध्य नहीं रहता है हेतु भी नहीं रहता है तो कोई दुष् नहीं ऐसे में जो संतान में हेतु भी नहीं है क्योंकि अनादित्व सदि भावत्व अनादि संतान तो में किंतु भावत्व विशेष आंसर से तरव वर्तमानार्थ और भावत्व हानि संतान में प्रवाह भावत्व नहीं संतान क्या नैरंतर्य नैरंतर्य क्या है अंतराय अभाव अंतराय का अभाव तो अभाव रूप हो गया भाव नहीं रहा तमना तो भाव अनादित्य सती भावत्व भावत्व विशेष वो नहीं रहता तो, तो है तो विशेष विशेष नहीं रहेगा तो अनादित्य विशिष्ट भावत्व भी नहीं रहेगा हेतु तो नहीं रहेगा साधी भी नहीं रहेगा तो नो विचार संता यदि दुसित न एक वस्तु अभाव है न अपोित्व पहले निराकरण क्या ऐसे एक वस्तु है ही नहीं जो संतान नाम संतान में आने वाले व्यक्ति तो संतानी ही बीज को छोड़ेंगे उससे अतिरिक्त कोई संतान नाम का वस्तु ही नहीं भाव पदार्थ एक वस्तु अभाव उसका पहले निराकरण कर दिया बीज अंकुर व्यक्ति को छोड़ करके उससे अतिरिक्त तो संतान नाम का कोई वस्तु ही नहीं वह अंतराय का अभाव अभाव अगर भाव, भाव पदार्थ नहीं रहा भावतविशेष तो अनादित्य सती भावत्व तो संतान में नहीं रहते हेतु तो नहीं रहा असाधी भी नहीं रहे तो कोई आपत्ति नहीं द्वितीयार्थ हम ब्याचस्ते अनंतता आदि से, से आदिमतो मुख्य न भविष्यति भविष्य पूर्व उत्तरादय तथा भाष्य में विज्ञान प्राप्ति मुख्य आदिम तो न भविष्य विज्ञान प्राप्ति प्रभव से मुख्य विज्ञान प्राप्ति काल प्रभव ये उत्पत्ति ये मुख्य से विज्ञान प्राप्ति काल प्रभव ज्ञान होने पर मुख्य उत्पन्न होता है तो क्या होगा आदिवाला हो गया आदिमत मुख्य अनंतता भविष्य अनंत कैसे होगा यदि मुख्य साधि है साधि है तो नष्ट हो जाएगा शादी भाव सब अनित्य है घटादी सब कोई शादी पदार्थ भाव पदार्थ नित्य नहीं होता है यत्र आदिमत्तम तत्र ये व्याप्ति भूमि मा जो आदिमान है वो अनंत नहीं होता है घटाधि स्वदश आगे पूरा शंका करता है यहाँ कृतको घटादंसो निस्था बंधधध्वंसो भी भविष्य इतने आसन करतेतको भी, <laughs> भी कार्य होने पर <laughs> का ध्वंस होता है ध्वंस कार्य है ध्वंस कार्य होने पर भी आदि वाला होने पर भी नित्य निनंद्वस का नाशन ही होता है कार्य होने पर भी घटा घटाधिध्वंस नित्य है अनंत है नष्ट नहीं होता है ठीक इसी प्रकार बंध का ध्वंस अभाव रूप होगा ध्वंस वो अनंत हो जाएगा अनंत होने से वो आदिपत्ति होने पर अनंत हो गया तो हो गया सिद्ध हो जाएगा अपना अनंतता न भविष्य जो आपने कहा था उसे नहीं बंध ध्वंस अभाव रूप है जैसे घट ध्वंस अनंत है जैसे बंध निवृत्ति बंध ध्वंस अनंत हो जाएगा इसलिए क्या हुआ आधि मत हो अनंतता न भविष्य जो व्यापति है उसका भी विचार हुआ आदि वाला होने पर भी ध्वंस अनंत है जैसे मोक्ष भी आदि शादी होकर के अनंत हो जाएगा नाश नहीं होगा यदि दूसरा ये चीज है नहीं नहीं अनेकांतिक आशंका दे घटादि घास्य में घटादि विनाशवद अवस्तृत्वादोष घटादि का विनाश ध्वंस जैसे अनंत है घट का ध्वंस भाव पदार्थ नहीं अभाव रूपये अभाव से वो अनंत होता है मोक्ष भी इस प्रकार मानेंगे अभाव रूप है वास्तव नहीं अब बंधन निवृत्ति रूप अवस्त है मोक्ष बंधन निवृत्ति रूप है बंध निवृत्ति होने से मोक्ष में जैसे घट ध्वंस अभाव रूप हुआ अनंत है तो बंधन निवृत्ति रूप मोक्ष भी अनंत हो जाएगी अनंत होने से शादी होकर के अनंत हो गया व्यक्ति का व्यविचार आदिमत अनंतता न भविष्य आप तो आदिमान होकर के अनंत हो सकता है जैसे घट ध्वंस है ठीक है, है मुख्य से अभाव सती परमार्थ सत्त प्रतिज्ञा भक्त दूसरे दिशा सिद्धांत है मुख्य जैसे अभाव रूप मानेगी अभाव रूप ही कहेंगे तो परमार्थ सत्व मुख्य पार्थी कहे ये प्रतिज्ञा का भंग होगा तथा से सति मुख्य से परमार्थ सद्भाव प्रतिज्ञा हानि मुख्य फिर परमार्थी कोई भाव पदार्थ है ही मोक्ष किसको परमार्थी कहाना परमार्थ सद्दभाव प्रतिज्ञा की हानि टीका में कितु प्राग असतः तो सत्ता समवाय रूपम का कार्यत्म कार्य मानते हैं घट कार्य है उत्पत्ति के पहले नहीं था उसकी उत्पत्ति हुई घटक कार्य क्या है घट में कार्यत्व क्या है सत्ता समवाय सत्ता के साथ इसका संबंध घट में सत्ता का समवाय संबंध हुआ सत्ता घटक के साथ सत्ता का जो समवाय रूप है वही घट में कार्यत्व तो है प्राग असतः घट प्राग अविद्यमान घट सत्ता के साथ समवाय संबंध हो गया तो घटक कार्य हो गया उत्पन्न हो गया इसी प्रकार जो सत्ता समवाय रूप कार्य को मोक्ष में तदपि मु असत्य न सिद्धती मुक्ष यदि इसे रूप नहीं है भाव पदार्थ नहीं है तो सत्ता समवाय कैसे होगा मुक्ष यदि अभाव रूपक होंगे तो अभाव में सत्ता नहीं रहती तो सत्ता समवाय रूप कार्य तो में सिद्धा नहीं होगा इतिहास असत्यदेव शिषाण सेव आधिमत मुख्य जैसे ही वास्तव पदार्थ ही नहीं ससाने जैसे आधिमत तो नहीं होगा शादी नहीं होगा और उसका अभिप्राय है उत्पत्ति उसकी कैसे होगी सत्ता सामी संबंध नहीं होगा अस्तुत ही मुख्य से आद्यंतरा मुख्य शादी और अंत आरंभ होता है और अंत भी हो जाएगा सत्य कहते हैं वर्तमाने वर्तमाने आदावंते चयन्ना वर्तमित सदृशाइव लक्षिता आदो अन्त्य से यह नास्ती तत्वर्तमान तथा यदि पहले नहीं और अंत में नहीं रहता है तो मध्य में जो दिखता है उस समय भी वास्तव नहीं है वर्तमान भी तद वस्तु तथा तथा तास्ती आदि में नहीं अंत में नहीं जैसे राजु सर्प पहले राजु में सर्प नहीं था बाद बाध ज्ञान होने पर सर्प नहीं तो बीच में सर्प दिखता है किन्तु वस्तुता नहीं है आदो अंत्य से तद वस्तु तथा तथा तो नास्तियव तो कैसे दिखता है फिर बीतथ सदसंता मिथ्या वस्तु के सदृश होता हुआ अभी तथा सत्य जैसे लक्षित होता है मिथ्या होते हुए भी सत्य जैसे दिखता है नहीं। वास्तव अंत यन नास्ती यत ना से दिखाते है व्याप्ति जो आदि में नहीं अंत में नहीं तो वर्तमान है तो नहीं यदित उत्तर आदि गृह मरु में जल अधिकता है सूर्योदय के पहले नहीं बाद में नहीं सूर्य क्रहण संबंध नहीं तो बाद में नहीं बीच तो में केवल दिखता है वास्तव नहीं तथा वस्तु तो नाचते भी थी आव ऐसे वास्तव नहीं है आदि में नहीं अंत में नहीं तो मध्य में है नहीं। ही नहीं बीतते ही तेरह मरिच उदय आदि भी बीतते सद उदय जैसे मिथ्या है उसके समान होता हुआ अभी सत्य जैसे दिखते सादृश्य मरिच्योदय के साथ क्या सादृश्य है आद्य अंत तो वत्तु जैसे मरिचदक में आद्य अंत है इस प्रकार सब पदार्थ में आद्यंत तो होने से उसके मरिच्य के साथ समान है। समान है होते हुए भी वर्तमान काल में नहीं है जिसे लगते हैं मुख्यादयो मरिच्यूदिवत यह अनुमान जितने पदार्थ मुख्यादय मुख्य आदि से सृष्टि न परमार्थ सन्त हो तो अर्ती परमा नहीं हो सकते हैं आद्यन वो आद्यंत वाला है वो भी वास्तव नहीं है कथंतरी मुख्यादीनाशंक्या अभी तथा तो अभी तथा तो लक्षिता सत्य जैसे लक्षित होते हैं लक्ष्यता के ही मूढ़ ही अभिचारक ही सत्या अभिवेकी विचार नहीं करने से सत्य से लगता है मरीची भी, भी मरीची की भी सत्य जैसे लगता है अभिवेकी के दृष्टि से उत्सव उद्यता दिना स्नान पाना प्रयोजन अनुपल्भान मोक्ष स्वर्गा तो सुखादि प्राप्ति प्रयोजन प्रतिलंभान न मोक्षादि वै तथ्यम इत्याशं पूरा इसी कहता है उत्सव उद्योग को लेकर दृष्टान देते हैं उत्सव उद्योग के द्वारा कहीं स्नान पानादि कार्य सिद्ध नहीं होता है स्नानपान आदि प्रयोजन नहीं होता है अनुपरम भार और मोक्ष स्वर्ग आदि में स्वर्ग तो सुख स्वर्गों पर जाता है सुख वो करता है मुख्य भी सुख आनंद रूप है सुखादि प्राप्ति प्रयोजन है न मोक्षादि वैतथ्यम मोक्षादि नाम वैतथ्यम इच्छा तो नहीं ऐसा संकांति कहते हैं आगे दूसरा श्लोकों सत्रो जनता स्वने भी प्रतिपद्यते तस्माद्यक्न मिथ्य स्मृता तस्तुते स्मृता सप्रयोजनता स्वप्न में भी प्रतिपद्यते जागृत काल में जितने पदार्थ है आद्यंत वाले उसमें स्वप्रयोजनता दिखती है अन्न पान करते पानी पीते कैसा निवृत्ति क्षुन निवृत्ति होती है अग्निउष्ण है शीत है बर्फ आदि इसमें सप्रयोजनता जो दिखती है जागृत काल में तेसाँव सप्रयोजनता स्वप्ने भी प्रतिपद्यते में विरुद्ध प्रतिपद्य भोजन करके तृप्त होकर सोया सपने अपने को भूखा मानता है रो रहा हमको तो थोड़े पानी देते भूख ले मर जायेंगे और जो भी जागृत कालीन पदार्थ सपने वो कोई काम नहीं करते सपने में सप्रय जनता प्रतिपद तस्माद्यंतना तो इसलिए क्या सिद्ध हुआ जैसे मरीश्यूद आदि आद्यंत वाले मिथ्या ही है इस प्रकार सब पदार्थ मुख्यादि जागृत कालीन पदार्थ मुख्या आदि भी बंधन सब आद्यंत तो वक्त मिथ्या कलुष्म गए गए। है में। मुख्या दिना। मुख्या दिना। से कही कही मुख्य आधीनावत सप्रयोजनता तेईस मुख्य आधना मुख्य अन्य पदार्थ जागृत कालीन पदार्थ टीप्पणी स्व स्वप्न नाम इत ठीक नहीं <coughs> मुख्य पदार्थ और आदि से जगृत कालीन पदार्थ जीते ना है पुनरवत्ति शंका बारे बारह ये पहले श्लोक आया फिर दोबारा कहते तो पुनरुत्ति इस शंका का वारण करते हैं वैतथ्य कृत व्याख्यानौ श्लोको यह संसार मुख्याभाव प्रसंग पठितो कृतम व्याख्यानम यो श्लोक तो हो सौ कृत उनका व्याख्यान पहले होगा वैतख्य प्रकरण यह संसार मुख्याभाव प्रसंग पठितो संसार नहीं मुख्य भी नहीं इसके प्रसंग से पला गया संसार भी नहीं तुल्य जन्मह सावक्षित आह स्व पदार्थ मिथ्या है जिस हेतु से मिथ्यात्व सिद्ध होता है तब से जागृत भी तुल्यता तो वो तो है तो जागृत में बराबर है दृश्यत्व दृष्टान के द्वारा जागृत तो भी मिथ्या होता है स्वप्न को दृष्टान्त करके जागृत प्रपंच तो दृश्यत्व तो स्वप्न दृश्य प्रातिभाषी को दृष्टान्त बना करके और वो अन्य भी पहले आया है देह के अंदर दिखता है संकुचित तो स्थान में दिखता है स्वल्प समय में बहुत दिखता है ये सब कारण से मिथ्या जागृत है मितुम लेता जन्मादि मात्र ज्ञान है जिसमें जन्मादि कोई विकार नहीं है वही तत्व पारमार्थी मानना ये सब विवक्षा करके कहते सर्वी सर्वे धर्मामृषा धर्म स्वप्न कायश्या अमृते वै दर्शनं भूता दर्शन कृत अमृते वूतामृषा स्वप्न आय धर्मी वै संस्थे वर्शन क सर्व धर्म काय से अंतर निदर्शनाथ शरीर के अंदर सब दिखता जितने पदार्थ में दिखते हैं दिखते हैं शरीर के अंदर दिखते हैं वो शरीर के अंदर हस्ती रथ पर्वत आदि संकुचित स्थान में कैसे रहेंगे उससे मिथ्या है अस्विन समुद्ध प्रदेश भूता नाम दर्शन बड़े बड़े पदार्थ कैसे बात हो सकते हैं ठीक है यदि देहांत वस्तु देह के अंदर दिखता है इसलिए मिथ्या है तो पहलाया वैराज देह सर्वस्थ जागृत दुर्बार मित्य विराट के शर्म में सब जागरित प्रपंच है <coughs> अपने शरीर में सपन दर्शन होने से मिथ्या है तो विराट के शरीर में जागृत प्रपंच पूरा होने से दर बारा योग्य देश जागृत प्रन मिथ्यात्म स्वप्न से यदि स्वप्न मिथ्या योग्य देश योग्य देश नहीं है हस्ती रथ पर्वत आदि रहने के लिए देह के अंदर स्थान नहीं है जितने स्थान चाहिए नहीं उनसे मिथ्या यदि स्वप्न ये स्ट ही माना गया है पहले तरी संबृ प्रदेश प्रत्ययभूते ब्रह्मणी अखंड एक ग्रह भूताना विद्यमान दर्शन न कूट भी स ब्रह्म अनावकाश चीतिहास वो तो संकुचित कम स्थान यहाँ तो कोई प्रदेश है ही नहीं निरवकाशे ब्रह्म निरवकाशे घन प्रत्येक घन ही अवकाश ही नहीं प्रत्ययभूते ब्रह्मणी वो अखंड एक ज्ञान उससे अतिरिक्त कोई संस्थान ही नहीं निरवय है कोई देश ही नहीं तो उसमें भूतानाम विद्यमान दर्शन को तो जो विद्यमान भूत दिखते हैं आकाश आदि जीवन जलचेतन आदि सब कुछ कहाँ से रहेंगे ब्राह्मणों अनवकाश तो आदमी तो निरवकाश ब्रह्म कोई अवकाश ही नहीं जैसे देह में सर्वस्थान में बड़े बड़े पदार्थ नहीं रहेंगे अब ब्रह्म में तो कोई प्रदेश ही नहीं अनवकाश ही इसमें भूतों का संभव नहीं है दर्शन होगा भूतानां प्रदेश कैसे होगा उत्तर कुछ अवतरित्लोकसहिता उत्तरश्लोका अवतारित्लोकसहिता श्लोक उत्तरश्लोका आगे उत्तर श्लोका, श्लोका, श्लोक? उत्तर श्लोका, आगे श्लोका समान जाति एक प्रकार अस्म प्राक्तना इसलिए पूर्व श्लोकाशना श्लोके निमित निमित्त पहले आया जो बाह्य पदार्थ है विषय वो ज्ञान का निमित्त नहीं है भूतदर्शनाथ वास्तव पदार्थ कारण को जब देखेंगे कार्य सर्वत्र कारण सत्य तो कार्य नहीं है वाचारम्भ विकारो नाम जैसे स्वती कहती केवल शब्द का आलम्बन कारण ही सत्य कार्य मिथ्या है तो कारणों का दर्शन करने पर घट आदि वस्तु है नहीं। तो ज्, ही नहीं तो ज्ञान का निमित्त ही नहीं होगा और जो कारण मृद निमित्त होगा वो भी नहीं क्योंकि उसके कारण दर्शन करने से मृद भी मिथ्या ऐसे भूत दर्शनार्थ अथवा दूसरे व्याख्यान के अथवा अभूत दर्शनार्थ ब्रह्म ज्ञान होने के कारण ब्रह्म ज्ञान में जो ज्ञान का विषय हो वो ज्ञान का आलंबन नहीं होता है निमित्त नहीं होता ज्ञान ज्ञान का नहीं होता है इसलिए निमित्त वास्तव नहीं ये पहले जो कहा गया था उसके अर्थों को विस्तार करते एक ही श्लोक से जो पहले कहा गया था उत्तम एवं अर्थम अभी जो पहले कहा गया था उसको विस्तार कर कहते न युक्त दर्शन गलस्या स्वप्न पदार्थ मिथ्या इसके लिए पहले कहा गया था कारण की देह के अंदर दर्शन होता है यदि कहेंगे देह के अंदर नहीं जो पदार्थ जहाँ है वहां जाकर दर्शन करता है तो उसका निराकरण किया गु काल से अनियमित ग्वा दर्शन नति के लिए कालस्य अनियम यहाँ ऋषिकेश सोया है सपन देखा रामेश्वर मंदिर का दर्शन कर रहा है रात को तो वहां जाने के लिए जितने काल समय चाहे काल से अनियमित नहीं है आधा घंटे से तुरंत स्वप्न दिखता है रामेश्वर में अपने तो काल से गत्वा गर्शन नहीं तो हम जा करके दर्शन क्या किया रामेश्वर इतने समय जा नहीं सकता ये ठीक नहीं इसलिए वही अपने शरीर के अंदर दिखता है और संकुचित स्थान में देखने से मिथ्या है प्रतिबुद्ध से भी सर्व तस्वीर दर्शन लाभ देते और कभी जब जा करके दर्शन करता है से मानेगी किस प्रकार पहुँच गया मनो बड़े शीघ्र चला गया किस प्रकार यदि शीघ्र चले जाकर दर्शन करे वहाँ दर्शन करते समय कभी कभी पैर फिसले का गिर पड़ता है जग जाता है जगने पर अपने को रामेश्वर में देखना चाहिए झोपड़ी में जैसे ही प्रतिबूध तस्म दे से न बीत जग जाने पर जहाँ गया जाकर देखता था वही अपने वहाँ नहीं रहता है इसे जा करके दर्शन होता है ये ठीक नहीं है रहते हुए देह के अंदर देखता है वासना मयूरू को मिथ्या ही है टीका में सपने देशांतरगतो नियत कालाभा अन्य देश जाने के लिए जितने समय इतने समय नहीं है कम समय में आधा घंटे अंदर देखा सपना न ग्वा दर्शनम जा करके दर्शन करता ऐसा नहीं तथा मरनाद ऊर्धव अचिरादि मार्गे न ग्वा ब्रह्म दर्शनम आयुतम और मरने के बाद अचिरादि मार्ग से जा करके ब्रह्म का दर्शन होगा ब्रह्म पहुंचेगा ये ठीक नहीं काला न काल नहीं है परिच्छेद शून्य है देश काल वस्तु परिचय रहता है इसलिए जा करके दर्शन करता है अपने हम ऐसा नहीं किन्तु यद देशस्थ सपन पश्यती प्रतिबुद्ध तस्वीन देश नास्ति इति मिथ्याम अभिष्ठ जिस देश में रहते हुए स्वप्न दिखता है प्रतिबुद्ध तस्वीन देश नास्ति नास्ती जगने पर वो अपने को नहीं दिखता है रामेश्वर में अपने को देखता है ऋषिकेश में और जगने अपने को रामेश्वर में देखना चाहिए नास्ति <Nathi>, इसलिए मुख्यात्म अभिष्ट मानना पड़ेगा तथा तो जस्मिन देश स्थित संसार अनुभव अभी जिस देश में रहकर संसार अनुभव करता है ब्रह्म भाव प्रतिपन्न जब ज्ञान हो गया ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया ब्रह्म रूप हो गया तस्विन तो देह देश नास्ति जब ज्ञान हो गया तब तो देखता है देह देश में अपने को नहीं देखता है क्योंकि परिपूर्ण ब्रह्म रूप में अवस्था नब ब्रह्म ज्ञान हो गया हम स्विंद ब्रह्म परिपूर्ण ब्रह्म रूप से अपने को देखता है जो समय नहीं देखता देह के अंदर अपने को पहले देह के अंदर मानता था देह विशिष्ट जब ज्ञान हो गया उस देश में नहीं देखता है वो परिपूर्ण ब्रह्म रूप से रहता है अतः तो जागरित से मिथ्याम स्टगम मिथ्या इसलिए जागरित भी संपूर्ण प्रपंच निश्चय करना इतिहास प्रतिबुद्ध स्टरी सर्व तस्वीर जैसे नीचे वहां जैसे जागरने पर उसी देश में नहीं देखता है ऐसे ज्ञान हो जाने पर भी अपने ज्ञान अवस्था में जहाँ देखता था वहां अपने को नहीं देखता है ज्ञान हो जानपिता है परिपूर्ण ब्रह्म में हूँ श्लोक से तात्पर्य का तात्पर्य श्लोकतात्पर्या भगवान भाग्यकार कथय जागरीते गगमन काल नियत प्रमाणत यमस्वभा न कालो नियतो देशा नियम देशांतर गमन कालत गमन आगमन के लिए काल नियत प्रमाणत ये जहाँ देखा वहाँ जाने के लिए आने के लिए जिसने समय सही ऐसे प्रमाणत यह देश काल है तम नियम नहीं मन से नियम से अभाव सपने न देशांतर्गम अन्य देश को जाकर के सपने देखता है वो ठीक नहीं, तो भी नहीं है वो देश यहाँ नहीं आ सकता है ये भी वहाँ नहीं जा सकता है यथा सपने विसंवादाद अप्रामाण्य मिष्ट तथा जागरीते पर श्रे वस्म सब सब्रह्मवादि सामोच्य अद्य अद्याद्रा तो प्रतिबद्ध नई श्रेय साध्यम आलोचित प्रतिपद्य सर्वस्व निश्चय स्वप्न में मिथ्या अप्रमाण है जो दिखता है विषमवाद स्वप्न में जो देखा जिसको स्वप्न में देखा था जागरणिक उसके साथ विचार करता है वो कहना चाहिए मैं आज तुमको सपन में दिखाता वो भी कहना चाहे हाँ हम मिलते दोनों ऐसा नहीं होता है तो वो ये सपन देखता है तो वो कहता है नहीं हमको हाँ मालूम मैं जो सपन में देखा ऐसा नहीं होता है अप्रमाण होता है भी संवादा विरुद्ध तो संवादा अपने जिस प्रकार अपन को लगा दूसरे कहता नहीं मैं नहीं गया था अप्रमाण होता है सपन में कोई देखा कहा तो मैं आज तुमको नीलकंठ में देखा था वो कहता है नहीं मैं तो नीरकंठ में तो ही था तो सपना मिथ्या है निराकंड देखा था तो झूठ है ऐसा ही व्यक्ति ही था इसी प्रकार जागरित भी मुमुक्ष लोग क्या मानते हैं परम सेव साधन यम परम से मुक्ष हमको प्राप्त करना है साधन करके प्राप्त करना है सब ब्रह्मवादी सब ब्रह्मचारियों के साथ मिलकर के विचार वाले विचारशिल मुखक्ष है सब ब्रह्म विचारशील मुखक्षों के साथ ऐसे परामर्श करके समालोच्य तो विचार करके अभिद्याद्रातः प्रतिबुद्ध ऐसे विचार करते श्रवर्ण मनन करते करते ज्ञान हो गया तो अभी अभिद्याद्रा से जग्ञ अभिद्याद्रा से जो, जो, जो यज्ञ उस समय वो देखना चाहिए जैसे वहाँ जो सपने में है ऐसा नहीं दिखता है इसी प्रकार जगने पर अपने को नहीं दिखता है न ही व श्रेय साध्यत्म श्रेय मोक्ष साध्य है ऐसा नहीं देखता है वो समय देखता है मैं नित्य मुक्त हूँ ज्ञान हो जाने पर नहीं देखता है कि मुझे ज्ञान हो गया ज्ञान से मुझे मुक्त मोक्ष प्राप्त हुआ मुख्य मेरा साध्य हुआ प्राप्ति हुई ऐसा नहीं वो समय दिखता है जो ज्ञान हो जाता है संसार तीनों काल में नहीं है पहले भी नहीं था अभी भी नहीं आगे भी नहीं रहेगा और मैं नित्य मुक्त हूँ ऐसा दिखता है नहीं कि साध्य हुआ मुख्य ऐसा नहीं दिखता है सर्वस्व नित्य मुक्त तो निश्चय को नित्य मुक्त है सर्व नित्य मुक्त कोई अलग है नहीं ज्ञान हो गया तो देखता नहीं कि कोई मैं मुक्त हो गया और कोई दुखी है ऐसा नहीं नित्य मुक्त है ही नहीं और मुख्यत्व श्रवनादि कर्तव्यता तो भ्रांतिया इसलिए मुमुक्ष थे मोक्ष की इच्छा बंधन अज्ञान थे तो मोक्ष की इच्छा ज्ञान से श्रवणादि कर्तव्य था तो श्रवनादिव अज्ञान से यदि तो ज्ञान हो जाए तो फिर श्रवण मन आदि की आवश्यकता नहीं मुमुक्ष तो ज्ञान हो जाते देखता है कि संसार है ही नहीं जन्म मरणादि है नहीं, नहीं। नित्य मुक्त है तो कोई साधन करते हैं तो जितने है साधन मुमुक्ष न निव न चुत्पत्ति न बधो न च साधक न मुमुक्ष न विमुक्त इतना परमार्थ का सब कुछ मिथ्या है मित्रादेय मित्रादेही सवंतिय गृहकिचि प्रतिबुद्ध न प्रपद्यते पश्य प्रतिबुद प्रपद्य ग्रीतंचो न पश्यति पश्यति प्रति प्रति बुद्धो बुद्धो न न न सह प्रपद्यते पश्यति मित्र आदि के साथ सम्यक मंत्रणा करके कुछ निश्चय किया ये करना है सम्बुद्ध न प्रपदते अजग्ञ नहीं देखता ऐसा चापियत कुछ सपने गृहित किंचितिखा प्रतिबुद्ध न पश्यतग्न पर नहीं देखता। सपने में दिखता बहुत सम्मति मिल गया अपने पास अजग्न पर देखा कुछ नहीं गृहित उपदेशादि विद्वान न जैसे गृहतम उपदेशादि अभी ज्ञान के पहले अज्ञान अवस्था में उपदेशादि ग्रहण करता है जो ज्ञान हो जाता है उसमें उपदेशादि शास्त्र गुरु कुछ नहीं दिखता तत्साध्य तो फलाभाव उपदेश साध्य फला उपदे साध्यों कोई फल नहीं फल तो साध्य नहीं नित्य ही मुक्त है अज्ञान अनष्ट हो गया अपने को देखता है नित्य मुक्त हूँ गृहित चाहिए यथ किंचित नहीं दिखता है अथवा लोकदृष्टिया यथ किंचित गृहतम लोक दृष्टि अज्ञान की दृष्टि से कुछ ग्रहण किया वस्त्र अन्नोदक आदि ज्ञान ज्ञानी भिक्षाटन करता है वस्त्र उदक अन्नादि ग्रहण किया किंतु विद्वान नैवकिंचित करती हो जानता है सब कुछ से व्यवहार होता है ज्ञानी अपने को मानता है मैं कुछ नहीं करता क्योंकि अपने को व्यापक ब्रह्म रूप से देखता है जिसके द्वारा कुछ ग्रहण त्याग कुछ नहीं होता कोई भी कार्य कार्य नहीं होता है देहधर्म को देख कर लोक आरप करते विद्वान भिखाटन करता है उपदेश करता है भोजन करता है ऐसे अज्ञानी दृष्टि आरोपित होने पर भी ज्ञान देखता है मैं परिपूर्ण ब्रह्म निष्क्रिया हूँ मेरे में कुछ नहीं होता है तो नहीं वह किंचित कर प्रतिबुद्धो अन्य प्रत्यय बाधा अन्य जितने ज्ञान स्व का बाध हो जाता है कोई नहीं है एक अद्वितीय ब्रह्म में और कुछ नहीं सबंधित है ना अधिक न स संबंधित है ना अधिक जैसे सबंधित्व न कुछ करता है भोजन करता है कुछ उपदेश करता है अन्न वस्त्रादि ग्रहण करता है ये तो नहीं दिखता है उसमें ग्रहण त्याग संभव ही नहीं आत्मव्याप है तेनालीस मतमे केवल आभास से दिखता है वास्तव तो नहीं गृहित चा यद प्रतिबुद्ध न ग्युत प्रतिबुद्ध जैसे सपना से जग गया यहाँ से ज्ञान हो जाने पर कुछ नहीं दिखता है विवक्षि श्लोकाक्षरा योजना इस अर्थ की विवक्षा करके श्लोक के शब्द का व्याख्या करते भगवान मित्र भाष्यकार मित्री सह सं्य तदे मंत्रण प्रतिबुद प्रपद्य है जो विचार करके निश्चय किया जगने पर नहीं लिखता है ना मित्र मनता है ना अपने लिखता है कुछ विचार गृहत हिरण्यादि स्वप्न में कुछ प्राप्त धन सम्पत्ति नात न देशातर गपने में देशातर में न गति में अगवा यही दिखता है तो मिथ्या ही संकुचित में देखने किंचनावस्था एम ये ना देह नाडी आदि से पर्यटक ही समीथया सपनावस्था में जिस देह से व्यवहार करता है वो देह तो सपनावस्था में एक कल्पित सर्द दिखता है वो नाडी आदि में पर्यटन करता है सर्द में तो रहता है वो मिथ्या है पृथक भूत दर्शनार्थ निश्चल देह पृथकूत सर्दे खट में जैसे दिखता है और अन्य लोग देखते हैं वो तो रहता है जल जाता है तो वो ही देखता है और वो अपने उस समय देखता है छोटे अलग सर्व बना छोटे नहीं अलग सर्व बना उसे व्यवहार करता है अलग जो सर्व दिखता है वो मिथ्या है निश्चल से देह से दस न तथा जागृत भी ये न और जागृत कार्य में भी जिस शर् से व्यवहार करता है वो मिथ्या है सपने में जिस प्रकार जिस शर से व्यवहार करता है चलता फिरता जाता है करता है झगड़ा करता है सवन करता है कुछ करता है वो मिथ्या है वास्तव शरीर सपन जागृत काट पर शांत है इसी प्रकार जागृत में भी जो अभी शरीर है परिव्राज का दिशा अपने सन्यासी कोई ब्रह्मचारी कोई विख्या गठन करता है लोक से पूज्य देश से द्वेशते लोग किसी की पूजा करते किसी का देश करते जिस शर् बना कर अभी है अभी जो शरीर है जागृत काल का शरीर समीक्षा कर सत्य मिथ्या है क्योंकि ये जैसे स्वप्नवस्था में व्यवहारित शर् है पृथक सर्व अलग शांत व्यवहारित तो स्वप्न अवस्था में कल्पित सर्व मिथ्या है ठीक इस प्रकार आपका वास्तव शरीर स्वरूप शांत रूप है ये मिथ्या कल्पित से व्यवहार होता है पृथव पृथव कूटस्थ ब्रह्मा के सदस्य और वास्तव स्वरूपों ने कूटस्थ ब्रह्म नाम का स्वरूप अपना है कूटस्थ ब्रह्म है वो वास्तव है उसके अज्ञान से जैसे सपने में अपने जागरित सर्वे के अज्ञान से ही कल्पित सर्वे में अहम बुद्धि होती है जबकि कल्पित शरीर और सप्न दृश्य सब कुछ आपके अंदर है ठीक इसी प्रकार आपके स्वरूप कूटस्थ ब्रह्म है उसके अज्ञान से एक कल्पित शरीर आपका बाकी दृश्य जितने सब आपके अंदर ब्रह्म में अंदर, के अंदर है वो अपने कल्पित शरीर अहमबुद्धि मेरे से भिन्न दृश्य ये सब देखता है ये शरीर दृश्य सब कुछ मिल है वास्तव अति वास्तवस्वरूप तो कुटस्थ ब्रह्म के सर्गे अच्छा अनुहता स्वस्त काय पृथ्गन दर्शनाथ्य वस्तु यथा सपने, काये हा हा। सपने में जो शर्य दिखता है वो वास्तव नहीं है अपार्थी पृथक अन्य दर्शन क्योंकि उसके सारे के अभिषेक अन्य सारे दिखता है कभी तो स्वप्न में देखा गिर गया हाथ पैर कहीं कट गया किन्तु जगने पर दिखता है अपने शांत शरीर हाथ पैर से उठी जो सपन शरीर मिथ्या है पृथक अन्य, अन्य के है। सांत्र होता है यथा काय में दिखता है ठीक इस वजह जागृत काल में भी ये शरीर भी अवास्तव है पृथक अन्य शरीर है ब्रह्मा के स्वरूप जैसे शर्र है ऐसे दृश्य ज्ञान के द्वारा दृश्य चित्त जितने जागृत प्रपंच सब कुछ मिलता है आपके अंदर पारमार्थिक के स्वरूप में सब कुछ कल्पित है ये शरीर भी कल्पित है, है जैसे स्वप्न में आपके कल्पित शरीर और आपके दृश्य सब कुछ आपके अंदर कल्पित है आपके शरीर के अंदर ठीक इसी प्रकार आपके वास्तव शरीर के अंदर ब्रह्मा के स्वरूप के अंदर ये शरीर और दृश्य सब कुछ कल्पित है टीका में किंच सपने देहो मिथ्या तथा तो चितदश्यम जड सर्वस्थक मिथ्याभूतमित सद मिथ्या स्वप्न में है। के है, देह तो मिथ्या हि केवल देह नहीं देह मिथ्या तथा चित्त विज्ञानग्रा जितने पदार्थ स्वने जडं सर्वस्तक अवास्तव मिथ्याभूतमे यहां तथा सर्व पुर्वाधगता अक्षरा योजना भाष्य में स्वने चटन दृश्य है सपने इधर उधर जाता है तो दिखता है यह काय जो काय शरीर में चलता फिरता है सो अवस्तुक अबास्तव है सको अन्य स्वापदेश पृथ्व कायांतर से दर्शनार्थ उस अन्य है स्वापदेश जहां सोयाता उस देश में सर्रैसे को ऐसे रहता है पृथ्व कायांतर से दर्शनार्थ सपने में जो कड़पित सर रहे है जिससे हाथ पर कभी कट जाता है जागने पर देखा कुछ नहीं यहां सपनदृश्य काय असन का उत्तरार्धगता अक्षा जागृति उत्तरार्धकी व्याख्या है यहाँ काय कासन तथा सर्व चित्त अवस्थक स्वप्नदृश्य काय शरीर मथ्या चित्त जितने सब कुछ मत्या हे जागरि चित्तदृश्य जागरीते भी चित्त शरीर और वास्तव चित्त जितने तब अवास्तव है क्योंकि चित्त तो ज्ञान का विषय जेम जितने है जैसे स्वप्न बजाते से जागृत में भी समान है प्रकरणार्थम है ये प्रकरण का भगवान वास्तव स्वप्न सवाद्जागृत प्रकरणार्थ यही प्रकरण का जागृतमी असत नास्तव नहीं मिथ्या है सपन सपन जैसे जागृत बराबर है दोनों में सामने सपन स जागृरमी असत यही तात्पर्य यथा जागरित तथा तो स्वप्नों गृह्य जागरित जैसे ग्रहण होता है सपना जैसे ग्रहण होता है तथा तो स्वप्न से जागरित का कार्यवाद स्वप्न हो गया जागरित का कार्य यह स्वप्न दृष्टा व जागरित साध, जो स्वप्न दृष्टा है सपन देखता है उसके लिए उसका कारण जागरित सत वो मानता है क्योंकि सद जागरित का कार्य स्वप्न हुआ ये तो स्वप्न मिथ्यात्म इत्या सद स्वप्न बतन स्वप्न जैसे मिथ्या है उसका कारण जागृत भी मिथ्या है सत्य लगता है स्वप्न भी तो देखते समय सब सत्य लगता है किन्तु मिथ्या है जागृत भी वो व्यक्ति मानता है वो वास्तव वक्त मिथ्या है ग्रहण जागृत सभ्येत स्वप्न ईष्य से ग्रहण जागरिद्व तथ्ये स्वन ईष्यसे सभ्येतः तस्वरित्रेत्य जागरिव्यु तथे ग्रहणा जागृतव्रहण तदेतु स्वप्न ईष्य स्वप्न जागर दर्शना ग्रहनाथ जागरित ग्रहना, सपन दिखता है इसलिए तदेतु स्वप्न तद जागरिता हेतु ये सपन से थे। तदेतुक तत्कार तद तत्क तद जागरण जागरित हेतु जिसका स्वप्न का हेतु जागरिता अर्थात जागरित हेतुक सपन है जागृत का कार्य सपन माना जाता है क्योंकि जागर ग्रहना जागृत में जैसे देखा सपन वैसे दिखता है इसे सपन जागृत का कार्य माना जाता है सद हेतुत्व तो तो तस्व सगरित सदहत्व हे तो जागृत हेतु जागृत कार्य होने, चारे चारे? होने सब में से तस्वेव सी सप्त के लिए जागरित सत्य सप् दशा अपने सपन के कारण जागृतों को सत्य मानता है सज जागृ उसके लिए सत्य माना जाता तेंदुवास्तव मिथ्या है अन्य के लिए सत्य नहीं उसी के लिए सत्य माना जाता है अन्य के लिए दृश्यता मिथ्या तो तो दिद्ध तो है किंच जागरित विद्यमान अनेक साधारण वस्तु तो ना सब लोग मानते जागरित विद्यमान वास्तव है सपन तो मिथ्या है जागृत है कारण क्या अनेक लोग साधारणत्म अनेक साधारणत्म सपना तो केवल आप देखते हो और जागरित तो सब लोग देखते हैं ये मकान है बहुत लोगों ने देखा आज देखते हैं सब लोग साधारण है इसलिए तो के को अनेक साधारणत्व है सत्य होगा किंतु सिद्धांत कहते वस्तु तो अनेक साधारण का, तो नहीं सप्न कारण स्वप्नों के कारण होने से वास्तव है ऐसा नहीं किंतु तथा भाषा मान इस दिखता है ऐसा लगता है सपने में भी जो आप देखते हो उस समय ये नहीं लगता है कि आप अकेले देख दो उस भी लगता है अन्य लोग भी देखते है सपने में देखा है इसे यहाँ मंजिल का मकान है तो उस समय आप देखते हो दूसरे भी देखता है बहुत लोग देखते दस मिनट का मकान है और वहाँ रहते अन्य लोग रहते कोई कहाँ रहता है समय सब देखते हैं नहीं कि अकेले अच्छा में सपना देखा तो अकली देखता है तो नहीं तो समय लगता है सर्वलोक साधारण जैसे जागृत है तद हेतु का तू तत्ते व जागृत होनी सके सपन के हेतु सपन हेतु को जागृत होने से और जागृत भी उसके दृष्टि से सत्य जागरित वस्तु तो असत्य हेतुंतरपर श्लोक से दर्शय जागर वस्त, वस्तु होता नहीं असते दुसरे हेतुपरकोकखाते इतच् जागृतवस्तु न ही नहीं इस कारण से इत शब्द पूर्वाध योजय इतः शिका स्पष्ट करते पूर्वाधे की व्याख्या जागरीतवृ्रहण जागृतवत् जैसे जागरव जागरत ग्रहणा जागरत ग्रहण के ग्राह्य ग्राहकूपेण स्वप्न से ग्रहण स्वप्न का ग्रहण होता है ग्राह्य ग्राग्राहक ग्राह्य गेय पदार्थ ग्राहकृष्टा तगरीता पदार हेतुस तदेतु तदेत बहुग्रीसना तदेतुस तदागरीत हेतु सपन से तद हे तदेतुत तदेतुक का जागरित हेतु जागृत का कार्य तदेतुका भाष्य में त जागरी हेतु सपन से तदेतु तदेतुअ जागरहेतुक अर्थ जागरकारगरीत कार्यु उत्तरार्ध योजराधक तदेतुवाद तदेतुक जागरित हेतु सपन होने से तथा जागरित कार्य सपन जागरित के कार्य होने से तस्व स जागरित न तो जो सपन दृष्टा और जागृत को सत मानता है क्योंकि अपने सपना का कारण है उसके लिए जागरित है अन्य के लिए नहीं है ठीक है सती परमात बाध्यत्व सपन से मिथ्यात्व जागृत से पुनः तद अनुपल्भात परमात्म पूर्वी कहता है सती प्रमातरी सपनों से बाध्यत्म ये मिथ्या स्वप्न मिथ्या है प्रमाता रहते हुए स्वप्न का बाध हो जाता है जो सपन दसता जागृत काल में वो रहता है प्रमाता रहते हुए सपन का बाध हो गया इसे स्वप्न मिथ्या है सती प्रमातरी स्वप्नों से बाध्यत्म मिथ्यात्म बाध्य उनसे मिथ्या है किन्तु जागृत से पुनः तद भाग और जागृत का जो बाद हो जाएगा उसमें प्रमाता भी नहीं रहता है परमाता प्रमाण परमे समात ब्रह्मस्वरूप हो जाएगा तो फिर ये जागरित परमात्म सत्य होगा कार्य से मिथ्यात्व तो कारण तो से आप मिथ्यात्म माना हो बात कार्य स्वप्न कारण भी जागृत मिथ्या हो जाएगा इसमें कोई प्रमाण नहीं इसलिए कार्य स्वप्न मिथ्या होने पर भी कारण जागृत तो सत्य होना चाहिए नहीं सर्वसाधारण विद्यमान से जागरितम मिथ्या हो सर्वसाधारण है विद्यमान जागृत है मिथ्या कैसे इस आशन क्या है इसका कहते है यथा स्वप्न हो स्वन दृष्टा है वह तो स्व साधारण विद्यमान वस्तुपोध अभाष जैसे स्वप्न स्वप्न दृष्टा के लिए होता हुआ सप् मानता है वो मानता साधारण विद्यमान वस्तु तो तो वस्तुप स्वप्न भी स्वप्न दृष्टा के लिए स्वप्न देखते समय लगता है बहुत लोग देखते हैं साधारण विद्यमान वस्तु बध साधारण मतलब तो अनेक लोग साधारण आप स्वप्न देखते समय जो देखते हो ये नहीं लगता कि आप अकेले देखते हो और कोई नहीं देखते नहीं आप उस समय अन्य व्यक्ति को देखते हैं अन्य व्यक्ति आपको देखता है वार्तालाप होता है आप जिस मकान गृह आदि को देखते हैं वो अन्य बहुत लोग भी देखते हैं आप जिस पर्वत को ऊपर जाकर के समुद्र देखते हो वो समुद्र को स्नान करते हो वो, वो समुद्र में बहुत लोग स्नान करते हैं उस तो बहुत लोग देखते है इसलिए सर्वसाधारण विद्यमान वस्तु हो तो अवभाष तथा तत्कारण उसके कारण उनसे साधारण विद्यमान वस्तु हो तो अवभाषमान सपन जैसे सर्वसाधारण जैसे लगता है जागृत तो उसका कारण है यहाँ भी सर्व जैसे लगता है न तो साधारण विद्यमान वस्तु साधारण नहीं है विद्यमान से ही आपके स्वरूप के से ही आपके कल्पित शरीर के परिचय में अहम बुद्धि होगी सारा प्रपंच दृश्य आपके अंदर है उनमें से एक शरीर कल्पित शरीर है उसमें अहमबुद्धि करने से आपसे भिन्न आपका दृश्य दिखता है जबकि आपके पार्थिक स्वरूप ब्रह्म में ये सब दृश्य दर्शन दृष्टा जितने जागृत गुरु शास्त्र जल चेतन मित्र सब प्रपंच आपके अंदर है जैसे सपने में उसमें एक में हम बुद्धि अपने से भी नृश्य ऐसा मानते है वास्तव सब मिथ्या है पार मात्र स्वरूप तो सत्य ही है तो और साधारण जिसे लगता है सपने में भी ऐसा लगता है आप सवन दिखते समय बहुत पदार्थ दिखते बहुत लोग दिखते पशु पक्षी दिखते कभी पशु पक्षी तो झगड़ा करते है आपस में भी झगड़ा करते मनुष्य भी झगड़ा करते शत्रु मित्र सब कुछ से चेतन सब कुछ दिखता है आपसे अलग कोई नहीं है ठीक इसी प्रकार आपके पारमार्थिक स्वरूप एक द्वितीय ब्रह्म अतिरिक्त कुछ भी नहीं है केवल तो भ्रांति से अपने स्वरूप के अज्ञान से ही सब कुछ मिथ्या दिखता विद्यमान वस्तु स्वप्नबदेव इत अभिप्राय इसलिए न तो साधारण विद्यमान वस्तु जागृत काल में भी साधारण विद्यमान वस्तु कुछ नहीं है ये सपना चल रहा है ऐसे विचार करें जागृत काल में विचार करे सपना चल रहा है पारमार्थिक मेरा वास्तव स्वरूप को मैं नहीं जानता हूँ ये सपना कल्पित शरीर है सप्न कल्पित शरीर में अहम बुद्धि हुई इसमें अहम बुद्धिमान से मेरे से भिन्न मेरा दृश्य हुए ये दृश्य ये देखने वाला शरीर ये ज्ञान जितने आलोक अंधकार अशोदी चंद्र जो कुछ दिखते जड़ चेतन सप्तमित्र जितने दिखते है जैसे सपन में अपने शरीर के अंदर है ठीक इसी प्रकार और वो शरीर सपन प्रपंच से अलग है सपन प्रपंच से अलग है आपके जागृत शरीर ठीक इसी प्रकार का जो पारणा के स्वरूप है ये जागृत प्रपंच से अलग है उससे में ही ये सब कुछ प्रपंच दिखता है आपसे भिन्न कुछ भी नहीं जैसे सपने में आपसे भिन्न कुछ नहीं ऐसे करके विचार करें जागृत अवस्था में भी चिंतन करे ये अभी स्वप्न चल रहा है ये सपन ऐसा अभ्यास करते करते जागृत काल में भी सप्न दृढ़ निश्चय हो जाए तो अपने सर्व में स्थिति निष्ठा बनी जाती ओ भद्र कर्णे शनिया भद्रे